बेटा पापु। Yes sir। बेटा एक बात बताओ। पूछ लो sir आपका तो यही काम है। चिपकरा, मततमीज। बेटा एक बात बताओ। Yes sir। तुम मुझे आज A B C D सुनाओ। Sir मैं क्यों सुनाऊँ? Book में लिखा है ना आप पढ़ लो। नालायक। तुमसे जितना कहा जाए उतना जवाब दिया करो। चुप चाप मुझे A, B, C सुनाओ, नलायक। सर आप बिना हिटलर के मामा हो। ठीक है ठीक है आप गुर रहा हूं मत मैं सुनाता हूं। आ, A, B, C अरे, रुक्ट्यों गए, और सुनाओ। और सर भगवान की कृपा से सब सही है, सब ठीक ठाक है, आप सुनाओ। ह तुम क्लास के बीच में बातें क्यों कर रहे हो, सर? आप मेरी बातों के बीच में क्लास क्यों कर रहे हो? <laughs> <laughs> बदतमीज़, क्लास के बाहर ऊपर हाथ करके खड़े हो जाओ। <laughs> जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो वो वापस नीचे क्यों आती है? सर ऊपर कोई कैच करने वाला नहीं है इसीलिए। बदतमीज़ क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अच्छा बच्चों बताओ एक हाथ में कितने उंगलियां होती हैं? सर छः उंगलियां होती हैं। पप्पू तुम पहले अपनी चड्डी से हाथ बाहर निकाल लो। <laughs> बेटा पापु, एक सवाल पूछूं। अरे सर दो पूछ लीजिए। अरे दो नहीं बेटा एक सवाल पूछ रहा हूँ। पहले उसका तो जवाब दो। सर आपने सवाल तो कर लिया है। अब कौन सा जवाब चाहिए आपको? ही भगवान आजकल के बच्चे। अचा बेटा पप्पू ये बताओ कि अठारा सो उनातर में क्या हुआ था? सर, अठारा सो उनातर का मतलब क्या होता है? 1869, 1869 ओ, अच्छा, सर उस साल में ना गानी जी का जनम हुआ था बिल्कुल सही बेटा, अच्छा, एक और बात बताओ पूछ लो सर आप भगवान अच्छा ये बताओ 1819 में क्या हुआ था सर 19 क्या होता है ही भगवान बेटा 1879 79 हां सर उस टाइम पे ना सर गांधी जी ना 10 साल के हो गए थे हैं <laughs> सर इसका क्या मतलब होता है? I am going, मैं जा रहा हूं। सर बताइए ना, मैं जा रहा हूं। ओए, ऐसे कैसे चला जाएगा? आंसर तो बता के जाए। बत्तूरी, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अच्छा बेटा पप्पू, बताओ की फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट फॉर्म्स को हिंदी में कैसे कहेंगे? भाग, तेज भाग, भाग तेरी मा की और बत्तनीज! ओए, तुम अब हाथ उपर कर लो! अच्छा पप्पू, तुम मुझे एक सवाल का सही उत्तर बता तो जानू। मैं एक मेंढक हूँ, जहाज डूब रहा है और आलू का दाम तीन रुपए प्रति किलो है। अब बताओ, मेरी उम्र क्या है? सर्जी, ये तो एकदम इजी है। आंसर इज़ थर्टी टू इयर्स ओनली। वाह, तुमने कैसे पता चला? सर्जी, मेरी बहन की उम्र सोलह साल है और वो ब पप्पू तुम मुर्गा बन जाओ अरे क्या भी अच्छा पप्पू तमसो मार ज्योतिर्गमया श्लोक का क्या अर्थ है बताओ तुम सो जाओ माँ मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ <laughs> क्लास के बाहर खड़े हो जाओ अभी बेटा पप्पू, यस सर। हरे बेटा पप्पू तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं? नहीं कर पाया सर। हरे क्यों नहीं कर पाए? तुम कभी अपना होमवर्क नहीं करते हो? हे भगवान, कब सुधरोगे नालायक? अरे सर, बच्चे की जान लोगे क्या? मैंना, हरे क्या बताऊं सर? हरे क्या हुआ बेटा? ए, इतने परेशान क्यों लग रहे हो एक तो होम Sir, みりたべつぼ hot karabbe, sir. おーおーおー。 सर मैंने सोचा कि आज मेरी तबेदबत बहुत खराब है तो मैं दवाई कल लेने जाऊंगा क्या <laughs> अच्छा ये बताओ कि तवे पे पॉपकॉर्न तड़तड़ क्यों चलता है सर जी खुद तवे पर बैठके देख लीजिए समझ में आ जाएगा बत्तमीज, हाथ उपर करके खड़े हो जाओ I killed a person Convert this sentence into future tense The future tense is You will go to jail बत्तमीज, बेंच के उपर खड़े हो जा बच्चों एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा और पृथ्वी तबाह हो जाएगी। सर तो क्या उस दिन स्कूल आना है? ओए हाँ तू पर करके खड़ा हो जा। बेटा पप्पू। Yes sir। बेटा एक बात बताओ। क्या सर? क्या तुम भगवान को छू सकते हो? नहीं तो आप फिर से सट्टेबाज हो क्या? चुप करो। अच्छा बताओ क्या तुम भगवान को देख सकते हो? नहीं सर। अच्छा तो इससे ये साबित होता है कि भगवान होते नहीं हैं। सर आपसे एक बात पूछूं। बिल्कुल पूछो पप्पू। सर आप अपने दिमाग को देख सकते हो क्या? आ, आ, नहीं क्या कभी आपने अपने दिमाग को छुआ है सर? आ, आ, आ, नहीं पर क्यों? तो सर आ, अगर आपने कभी उसको छुआ नहीं है और अगर आपने कभी अपने दिमाग को देखा नहीं है कैसे ये साबित नहीं होता है कि आपके पास दिमाग नहीं है? चुप करो नालायक <laughs> बेटा पप्पू, यस सर, बेटा आज हम पढ़ेंगे रिश्तों के बारे में। अच्छा सर ये क्योंकि सास भी कभी बहुती की तरह होगा क्या? अरे चुप करो ऐसे नहीं। आ, हम पढ़ेंगे कि आप अपने रिश्तेदारों को अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं। अच्छा बेटा पप्पू मुझे बताओ। आम, पापा को क्या कहते हैं सर डेड बेटा डेड नहीं होता डैड होता है हाँ सर डेड बेटा पप्पू बताओ आ, मम्मी को क्या कहते हैं माँ बेटा अंग्रेजी में पूछा है माम क्या माम अच्छा तो बेटा पप्पू अब मैं तुमसे पूछूंगा एक मुश्किल सवाल। दाग दीजिए सर। दागते हैं, दागते हैं। अच्छा बेटा मुझे बताओ कि तुम अपनी मम्मी की बड़ी बहन और छोटी बहन को क्या कहोगे? अ सर मैक्सिमम मम्मी और मिनिमम मम्मी। क्या? <laughs> बच्चों, पैजामे के नाड़े को इंगलिश में क्या बोलते हैं। सर, पिएच दी, क्या मतलब है इसका। सर, पिएच दी मतलब पैजामा होल्डिंग डिवाइस। <laughs> बत्तमीज, हाँ तुपर करके खड़े हो जाओ। Okay, Papu, how old is your dad? He is as old as I am. How is it possible? Because he became a dad only after I was born. Oh, you can't tell me how to do it. Samjee! Papu, तो मुझे एक सवाल का सही उत्तर बताओ। पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? सर जी, वैरीजी, हीजे, के एलएमएनओ। क्या बकवास कर रहे हो? सर, आपने ही तो बोला था ना? पानी का रासायनिक नाम ही टू ओ होता है। पप्पू, तुम मुर्गा बन जाओ, अभी कभी। अच्छा बताओ, जो दूसरे को अपनी बात ना समझा सके, वो गधा होता है। सर्गी, क्या मतलब मैं समझा नहीं। <laughs> ओए, तुम मुर्गा बन जाओ। बेटा पपुर। येस सर। बेटा, आज तुम्हें याद होगा, ये गणित की क्लास है। हाँ सर। और ये भी याद होगा कि आज तुम्हारे गणित का टेस्ट है। हाँ सर भूल कैसे सकता हूँ? बहवल नहीं दूँगा भी नहीं तो सवालों के जवाब देने के लिए तैयार? सर तैयार तो नहीं हूँ पर पूछ लीजिए। बेटा तैयार तो होना पड़ेगा अब चुपचाप सवालों के जवाब दो। अगर एक मोमबत्ती को जलाने में एक ती 20 मुम्बतियाँ जलाने के लिए कितनी तीलियाँ चाहिए? सर आ, एक हरे एक कैसे? सर एक ही की तो जरूर पड़ेगी। हे भगवान! अच्छा बताओ जरा कैसे एक ही तीली की जरूरत होगी? सर अगर आप एक तीली से एक मुम्बती को जला लोगे तो बाकी की 19 मुम्बतियाँ आप उसी मुम्बती से नहीं जला सकते। आप भी ना सर गंचककर ट पापू, एक सवाल पूछूं? अरे पूछिए ना सर। बेटा ये बताओ कि पर्यायवाची क्या होता है? यस सर। सर कार्यकारी? बेटा पर्यायवाची क्या होता है? हाँ सर कर्मचारी ना सर। अरे तुम्हे सुनाई नहीं देता क्या? मैंने पूछा पर्यायवाची क्या होता है? सर विलोम शब्द की डेफिनेशन तो आपने कल ही पूछ ली थी, बार-बार पकाते रहते हो। पप्पू, सीधे-सीधे जवाब क्यों नहीं देते? सर, सर पर्यायवाची ना, सर पर्यायवाची वो शब्द होता है, जिसे ना तभी इस्तेमाल करते हैं, जब असली वर्ड याद ना हो। हैं? बेटा पप्पू। येसर बेटा पप्पू मुझे ये बताओ आज कि अच्छाई या बुराई में क्या फर्क है सर वही फर्क है जो संजयदत और ऋतिक रोशन में संजयदत और ऋतिक रोशन बेटा अच्छाई बुराई में संजयदत और ऋतिक रोशन कहाँ से आ गए सर अग्निपथ में संजयदत एक गंदा आदमी था और ऋतिक रोशन एक अच्छा आदमी था、है? बेटा पप्पू अच्छाई या बुराई इस तरह से नहीं देखी जाती आ, अच्छा चक्कर वो छोड़ो आ, मुझे ये बताओ कि बेटा अच्छे लोग जितने भी हैं वो कहाँ जाते हैं सर अप्पूघर अप्पूघर नहीं बेटा अच्छे लोग मंदिर जाते हैं मस्जिद जाते हैं अच्छा बेटा ये बताओ पप्पू कि सभी बुरे लोग कहाँ जाते हैं ब バッチュアッメ どういうことですう सर क्या आप बस मुँह से गाड़ी चला सकते हो? हैं मुँह से गाड़ी? अरे नहीं नहीं नहीं ये कैसे पास ही बना भाई? ऐसा दो जो आसपास हो जो मैं आराम से कर सकूँ ठीक है सर सबसे बड़ा चैलेंज खुला चैलेंज इस बार मैंने एग्जाम में अपनी आंसरशीट पे कुछ नहीं लिखा है सर अगर आपने मेरे को पास कर <laughs> ビーター。 अगर मैं तुम्हें दो खरगोश दूं और दो खरगोश दूं और दो खरगोश दूं तो तुम्हारे पास कितने खरगोश हुए सर सात नहीं बेटा ध्यान से सुनो आ, अगर मैं तुम्हें दो खरगोश दूं दो और खरगोश दूं दो और खरगोश दूं तो कितने खरगोश हुए सात अच्छा ठीक है मैं इसे अलग तरीके से समझाता हूं बेटा पप अगर दो और सेब दूं तो कितने सेब हुए? छः छः अब दोबारा से बताओ कि अगर मैं तुम्हें दो खरगोश दूं, दो और खरगोश दूं, दो और खरगोश दूं तो कितने खरगोश हुए बेटा? सात अरे भगवान पर ये सात आंख आ रही हैं। सर एक खरगोश मेरे पास घर पे भी है ना? है? <laughs> ビーターパープル <Yes, sir. S 1> सर बहुत बढ़िया बीती मैंने बहुत सारा क्रिकेट खेला मैं अपुगर भी गया और एक दिन मैंने बायचांस आपको शीला आंटी के घर जाते भी देखा था क्या क्या मैं चुप करो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो ये बताओ कि होमवर्क किया कि नहीं तुमने अरे सर भूल गया सॉरी हाँ सारी, सारी उल्टी चीजें याद करनी � ये बताओ बेटा पप्पू कि तुम अब मुझे एक वाक्य बना के दिखाओ जिसमें इत्तेफाक शब्द आता हो आह जिस दिन मेरी माँ माँ बनी इत्तेफाक से उसे दिन मेरे पापा पापा बन गए हैं पप्पू यस सर प्रेजेंट सर बाय सर क्या ये प्रेजेंट बाइल लगा रखा है तुम इतने नालायक क्यों हो भाई सर नालायक क्या होता है खलनायक कब भाई अरे चुप करो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है अरे तुम हमेशा इतना लेट क्यों आते हो भाई सर हो जाता ना लेट इतना क्यों टेंशन ले रहे हो हार्ट अटैक हो जाएगा आपको सर ऐसे रहा तो शायद हो अरे कुछ सीखो उनसे सर क्या सीखना है चापलूसी चपकरा चापलूसी देखो सारे के सारे बच्चे रोज टाइम पर आते हैं तुम भी कुछ सीखो उनसे और टाइम पे आया करो बेटा सर इसी बात पे एक मुहावरा याद आया है क्या मुहावरा सर सुसु और मुहावरा कभी भी आ सकता है पर मुहावरा है ये जुंड में तो बकरिया आती हैं सर, बै शेर अकेले आते हैं। है? बेटा पाप्पू। येस सर। बेटा स्कूल से सीधे घर जाना। दर्शकों, स्कूल खत्म होने के बाद भी आप क्यों कुछ करते रहते हो? आपको कोई काम नहीं है क्या? चुप करो, जैसा मैंने कहा वैसा करो। स्कूल से सीधे घर जाना। सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हैं? क्यों नहीं कर सकते? हवारा करती करोगे? स्कूल के बाद याजी करना चाहते हो हैं? बात बढ़ कर गए हो, बाप भी कर साइड से निकलूँगा ना। <laughs> <laughs> बेटा पप्पू। Yes sir। <laughs> बेटा एक बात बताओ। Sir क्लास में पचास बच्चे हैं आपको मै ही मिलता हूँ क्या हमेशा? चिपकरा बदतमीज जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो समझे अच्छा बेटा पप्पू ये बताओ कि अंग्रेजों ने हम पर कितने सालों तक राज किया और कब तक राज किया सर मुझे कैसे मालूम हैरे पढ़ते लिखते नहीं हो क्या बदतमीज़ सर मेरे हिसाब से आ, अंग्रेजों ने हम पे पेज नंबर पचास से लेकर पेज नंबर पचपन तक राज किया था बेटा पपू? हाँ, हाँ मनुस अंकल क्या बोला तुमने? मैंने बोला येस सर आ, आ, अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा पाँच पूछ लो सर आपका तो कामी है ये ऐसे एक जीव का नाम बताओ जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी सर स्विमिंग तो हम भी कर लेते हैं अरे जानवर बोला है बेटा जानवर सर पर आदमी भी तो जानवर होता है आपने भी एक दरिंदा छुपा हुआ है सर आप दरिंदे हो ये क्या क्� सर टीवी ये भगवान आजकल के बच्चों को टीवी ने बिगाड़ दिया है चुप करके मुझे जानवर का नाम बताओ एक ऐसा जीव जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी सर मेंढक बिल्कुल सही शाबाश पप्पू मुझे खुशी हुई कि तुम बता सकते हो अच्छा एक और नाम बताओ हाँ सर इसमें क्या है एक और मेंढक है <laughs> ビータパピ ?Yes, sir. ビータパピ ?Astor?Heh?You are here?You are here?Are, sir.Kia, batahum?Exam me kush kon r a t a <laughs> बेटा बात तो सही कहीं लॉर्ड इस बार तो क्वेश्चन पेपर भी मैंने सेट किया है समझे तभी तो सबकी दुर्दशा है क्या बोल रहे हो अच्छा बेटा पर तुम इतने परेशान क्यों हो पढ़कर नहीं आए क्या क्या हुआ सर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सर अरे क्या गलती कर दी भाई इतने पसीने में लग रहे हो परेशान लग रह सर यही तो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी मैं अपने सारे फर्क घर पर ही भूल के आ गया। बेटा पप्पू, यस सर। बेटा एक बात बताओ, यस、yes, सर। मुझे तुम्हारा आज आ, वाटर का फॉर्मूला बताओ सर फॉर्मूला क्या होता है नालायक साइंस में क्या बढ़ते हो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला बताओ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर ही टू ओ प्लस एन ओ एच प्लस के ओ एच प्लस ही सी एल प्लस C O two अरे ये सब क्या बके जा रहे हो ये आंसर गलत है सर कैसे गलत है अरे वाटर का फॉर्मूला ये नहीं होता भाई सर आप बिना थोड़े से ना आप आप बहुत सर आप बिना बड़े मासूम हो ये नाली का पानी है, है? <laughs>